आज 11 जनवरी 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहतृक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है विशेष बात यह है कि 10 जनवरी 2010 को जो हमारा आश्रम शुरू हुआ था उसे आज से नवा वर्ष लग गया है हमारा 8 वर्ष कल पूरे हो गए और इस आश्रम ने नवे वर्ष में प्रवेश कर लिया है और ये सब हम सब आपसी सहयोग आपका प्रेम और सब आपकी उपस्थिति इन सब का उतना ही महत्व है जितना गुरुदेव की कृपा का तो परमेश्वर की कृपा तभी होती है जब हम स्वयं उसके लिए तैयार हों वरना परमेश्वर की कृपा तो सचमुच में सूर्य के प्रकाश की तरह उपलब्ध है समस्याएं हमारे साथ होती हैं जब हम उस कृपा को स्वीकार करने में आना खानी करते तो फिलहाल तो बड़ी खुशी की बात है कि हम नवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा आश्रम परमेश्वर की और गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक से चल रहा है पिछले हफ्ते हमने जो कुछ जन्मदिन का कार्यक्रम बनाया उसमें आप सबकी बहुत अच्छी उपस्थिति थी और उस कार्यक्रम में जो भी असुविधाएँ वगैरह रही उन सबके लिए तो खैर ठीक है हम आपस में क्षमा मांगने वाली भी कोई बात नहीं लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात रही कि हम एक एक साथ एक कार्यक्रम अटेंड करें पर एक सहभागिता की जो खुशी है परिवार जैसा वो उस खुशी का की तुलना में बाकी सब असुविधाएँ छोटी थीं तो हम सब आशा है जब भी वक्त मिलेगा हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ आयोजन करते रहेंगे लेकिन ऐसा किसी भी आयोजन के प्रति कोई अनिवार्यता न हो इस बारे में पक्का ध्यान रखें तो दूसरी बात हम बौद्ध पंचदशिका के उत्तराखंड में आ गए हैं यानी हम उन आठ को पार करके दस के बाद हम ग्यारह बारह तेरह ये हमारी श्लोक श्रृंखला आगे बढ़ रही है और इसके बाद हम जैसे कि हम जानते हैं कि ईश्वर प्रति विज्ञा को दो सप्ताह बाद या तो 31 जनवरी का जो अंतिम गुरुवार है उससे शुरू करेंगे और अभी तक एक बड़ी विशिष्ट योग संयोग का हो या परंपरा रही है कि अधिकतर मामलों में हमारे जो नए कार्यक्रम या कोई नई विशिष्ट अध्ययन श्रृंखला शुरू हुई है तो हमेशा जनवरी के अंतिम गुरुवार से शुरू हुई और गुरुदेव ने जब दीप प्रज्वलित किया था उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रबुद्ध जनों की मीटिंग बिठाई थी हमारी और उसके बाद में जनवरी के अंतिम गुरुवार से यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गए थे तब तो हमने सबसे पहले शिवसूत्र पढ़ना शुरू किया था और इस बार हम इस माह गुरुवार पूरी पूरी संभावना है ऐसा कोई कम्पल्शन नहीं है कि वही दिन होना लेकिन संभावना वही लग रही है कि हम अगले दो हफ्ते में ये बौद्ध पंचदशिका पूरी करके ईश्वर प्रतिभिज्ञा को शुरू कर पाएंगे <coughs> फिलहाल हम जहां तक पहुंच चुके हैं बौद्ध पंचदर्शिका अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हमको कुछ भी थोड़ा फंडामेंटल बेसिक आधारभूत अद्वैत का ज्ञान होता है उसके बाद में जो कमी होती है वो बोध की होती है सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है कि वो बोध के स्तर तक वो बात हमारे गले के नीचे उतर जाए और उस नीचे के नीचे यानी हमारे कोर में हमारे अंतरतम में जो हमारे अस्तित्व में उतर जाए तब हमारा बोलना चालना व्यवहार जीवन चलना बैठना उठना सब कुछ उस परमेश्वर शिव के अनुकूल हो जाता है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है तो बौद्ध का उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम करती है क्यों जहाँ अगर हमको थोड़ा भी बेसिक इंटेंशन है आधारभूत हमारी रुचि है तो उसको प्रबलता से तीव्रता से बोध की दिशा में ले जाती है क्योंकि ये बहुत संक्षेप में आपको परमेश्वर शिव के शक्ति के संसार के स्वरूप के बारे में बताती है और हमारी क्या स्थिति हम कौन है हम क्या हैं हमारे क्या कर्तव्य हैं इसके बारे में भी आगे हमारे कर्तव्यों के बारे में भी इसमें चर्चा आएगी कि हमको किस तरीके से सब करना चाहिए तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है इसको हम अब तक जो पढ़ा है उसमें ये जाना है कि वो परमेश्वर प्रकाश और विमर्श स्वरूप है उसको हम किसी वस्तु या किसी भी आवरण से आवृत्त नहीं कर सकते शिव और शक्ति अभिन्न है और शक्ति जो बाहर फैलावा है जो वो शक्ति है और जो फैलाव का जो स्रोत है वो शिव है तीसरी बात शिव और शक्ति ऐसे अभिन्न हैं जैसे अग्नि और दाहकता इस बात को भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया था इसके बाद हमने अगली बात ये समझी थी कि परमेश्वर शिव पंचकृत्य सदा निरंतर अपने स्वभाव में करते रहते हैं और ये भी समझा था कि ये पांच कृत्य अक्रम रूप से होते हैं यानी कोई क्रम नहीं होता मतलब एक साथ होता है निर्माण भी होता है और विनाश भी होता है इस बात को इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो समय के आधी नहीं है वो अकाल है या महाकाल है जो समय का स्वामी है इसलिए वो अक्रम रूप से कोई भी क्रिया कर सकता है हम समय के अधीन है इसलिए हम मात्र क्रमबद्ध तरीके से कोई कार्य कर सकते अगर हम कहें कि इस मकान को बनाने के पहले तोड़ दो तो संभव ही नहीं है जो चीज़ है नहीं उसको हम तोड़ेंगे कैसे यह हम पे बनाते भी जाओ और तोड़ते भी जाओ ये भी संभव नहीं है हम एक ही तरीके से हम उसको एक ही दिशा में काम कर सकते हैं क्योंकि हम समय के अधीन हैं वैसे ही हमारा शरीर समय के अधीन है एक निश्चित व्यवस्था से वो उम्र बढ़ती चली जाती है उसके बाद में वो वृद्धावस्था होगी शरीर वापस पंचतत्व तो में विलीन हो जाता है इस तरह से हम एक समय के गुलामी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन शिव अपने स्वभाव के भीतर सभी पंचकृत्य एक साथ करता है सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह तिरोधान का मतलब होता है अपने स्वरूप को छिपा लेना और गहराई से थोड़ा अगर कभी अंतर चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि ये पूरी सृष्टि में जितना बाहर की तरफ विकास है उसमें तिरोदहन है यानी हमको जब कुछ भी दिखाई देता है तो वो शिव की तरह दिखाई नहीं देता यानी उसका स्वरूप छिपा लिया जाता है और जब अनुग्रह होता है तो उस अनुग्रह के बाद में वो हमको उसकी शिवत्ता दिखाई देने लगती है तो हमारी नज़र तब दिव्य हो जाती है जब हमको परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है या हमारे गुरु की हम पर विशिष्ट कृपा हो तो शक्तिपात हो सकता है या फिर वो गुरु हमको योग्य समझे तो वो ये विज्ञान समझा सकता है और जिस विज्ञान के समझ से हमारे ग्रंथियां खुल सकती जिन ग्रंथियों के वजह से हम हजारों वर्षों से में पड़े हुए और कारण हो सकता है हम स्वाध्याय करें और वो फिर परमेश्वर की कृपा स्वाध्याय वास्तव में परमेश्वर की कृपा को आमंत्रित करना है परमेश्वर स्वाध्याय का मतलब होता है परमेश्वर से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर से इस जीवन चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करना अन्यथा आदमी क्या अध्याय करेगा कि दुकान कैसे बढ़िया चला लूँ धन कैसे बढ़िया चला लूँ कैसे मैं बढ़िया बढ़िया एक से एक काम कर लूँ कैसे मैं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ जाऊं तो मैनेजमेंट की किताब तो खुद पढ़ेगा वो कोई भी व्यक्ति अगर तो सांसारिक मैनेजमेंट की किताब इसलिए पढ़ता है कि वो संसार की अपने संसार की उन्नति चाहता है वेद में भी आरंभिक रूप से ये चीज़ें दी हैं कि किस तरह से हम अपने संसार को अपने अनुकूल बना लें कि कैसे हमारे पशु हमारा अधिक दूध दें कैसे हमारी फसलें हमारे खेत अधिक अन्न उपजाएँ कैसे हमारे बादल उचित वर्षा करें कैसी हमारी नदियाँ हमको माँ की तरह पालें पोसें यानी इन सब चीज़ों को प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने के लिए वैदिक क्रियाएँ हैं वैदिक हवन हैं और समस्त संसार को उचित बनाने के साधन हमारे को दिए गए हैं लेकिन फिर वेद के बाद आता है वेदांत जहाँ पर कि हमको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमने कर भी लिया तो प्रकृति बहुत अनुकूल हो गई खेत में खूब उपज होने लगी पशुधन को खूब दूध देने लगा और हमारे बच्चे हमारे अनुकूल चलने लगे सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन में कसक तो कहीं ना कहीं रह जाती है कि क्या है सब कुछ है क्योंकि ये तो सब छूट जाएगा क्योंकि ये तो सब मैं जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है इतना सुख और उसके बाद में इस सुख को छोड़ने की कष्ट क्योंकि हमको इतना सुख मिला है कि सब कुछ मेरे अनुकूल चल रहा है अब इस सुख से दूर कैसे जाऊं मैं और दूर जाना कष्टप्रद है जब आदमी बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो उस स्थिति से दूर जाने में उसको बहुत तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ वही तकलीफ मेराग्य पैदा करती उस सुख से दुख जाने दूर जाने की कल्पना इस संसार से वह हमेशा के लिए विदा होने की कल्पना ही आपके हृदय में वहरा कर पैदा करती कि हम मैं इस तरह सब कुछ पा लूँगा खूब धन भी मिल जाएगा खूब यश भी मिल जाएगा खूब सब कुछ मेरे अनुकूल कर लूंगा यहाँ तक कि मैं अपने प्रकृति को भी अपने अनुकूल कर लूँगा उसके बाद भी फिर क्या एक प्रश्न चिन्ह हो जाता फिर क्या क्या ये सब कुछ है क्या ये मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है या ये अंतिम लक्ष्य मिल गया तो क्या उसके बाद मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं है उस एक चिंतनशील व्यक्ति का मन फिर भी बेचैन रहेगा उसकी बुद्धि कुछ न कुछ लगातार सोचेगी कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ न कुछ, कुछ बाकी है ये सब कुछ मिल जाने के बाद भी अंतिम रूप से हृदय को शांति नहीं मिलती तब वो वेदांत की राह पर जाता है यह वैदिक विचारधारा है तब वो ब्रह्म को समझता है जीवन समझता है मृत्यु क्या है जानना चाहता है मृत्यु के बाद क्या है वो जानना चाहता है और ये सब चीज़ में उसको गुरु दीक्षा देते हैं जब वो गुरु आते हैं जब वो गुरु के पास जाता है समिधा लेके कि हे गुरुदेव मुझे आप रास्ता दिखाइए कि मैं इस जीवन को व्यर्थ न गंवा दूँ क्योंकि अब तक उसने सब के लिए प्रार्थना की कि प्रकृति को अनुकूल किया घर परिवार धन खेती बाड़ी सबको अनुकूल कर लिया लेकिन उसके हृदय में एक अशांति थी वो अशांति उसको गुरु के द्वार तक ले जाती है तो संविधा उठा के वो गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव ये जीवन व्यर्थ न चला जाए जब वो ये प्रार्थना करता है तो गुरुदेव उसे दीक्षा देते हैं क्योंकि जब तक आपके हृदय के अंदर तीव्र जिज्ञासा नहीं है तब तक आपको गुरुदेव नहीं मिल पाते हमारी प्रबल जिज्ञासा ही हमारे को परमेश्वर से मिलाने का रास्ता खोल देती तब तो वो कहते हैं गुरुदेव कि हे बालक तुम्हारी इसी जिज्ञासा ने तुम्हारे कई कुलों को तार दिया तुम्हारे पिता पिता पिता जो रास्ता देख रहे होंगे कि मेरा कोई वंश में कोई आए और मेरा वो तार दे या मेरे बंधनों को मुक्त कर दे तो जैसे एक वैदिक विचारधारा वाला गया जाएगा कुरुक्षेत्र जाएगा वहां पर जाकर प्रार्थना करेगा अपने पितरों की मुक्ति के लिए यही आदि शंकराचार्य कहते थे यही हमारे गुरुदेव भी कहते थे कि ज्ञान का बोध होने से आपका कुल तर जाता है आपको जैसे ही आत्मा का बोध होता है या इस दिशा में आप पहला कदम भी रख देते हो तो आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं आपके समस्त पितर प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ मेरे कुल में किसी ने आत्म बोध के लिए प्रयास शुरू कर दिया यानी उसने अपने संसार के समस्त कार्यों को करने के बाद उससे आगे बढ़ने का सोचा तो सही क्योंकि अधिकतर मामलों में हम बस वहीं उलझ कर रहे जाते हैं। जो हमारी उलझन होती है उसी उलझन में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है लेकिन जब कोई ऐसा आता है तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे इस जिज्ञासा मात्र ने तुम्हारे कई पुलों को तार दिया तुम्हारे कई पीढ़ियों को उतार दिया क्योंकि तुम्हारे पितर जो अब तक इंतजार कर रहे थे उनको कोई मुक्ति प्रदान कर देगा तो वो तुमने आज कर दिखाया तो ये एक उपाख्यान है जिसमें विवेक चूड़ामणि नाम का एक ग्रंथ हमारे आश्रम में भी उपलब्ध है ये जो मैंने आपको भी बताया वो विवेक चूड़ामणि का उदाहरण है वो जो आदिशंकराचार्य ने लिखा था तो हम उसी बोध की बात कर रहे हैं कि जिस बोध के द्वारा हमारे पितर प्रसन्न हो जाएं। हमारा जीवन अगर कुल में किसी एक का जीवन मुक्ति की ओर बढ़ जाता है तो उसके समस्त पितर मुक्त हो जाते उनके बंधन से वो मुक्त हो जाते यानी हमारे कंधे पर कितनी जिम्मेदारी है न केवल हमारी अपनी वरन हमारे कुल के कितने ही पितरों की जिम्मेदारी हम पर है और उनका आशीर्वाद हमको तब मिलता है जब हम दृढ़ संकल्प से परमेश्वर की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमने समझा है कि एक परमेश्वर शिव अपने स्वभाव के भीतर अपनी चेतना के भीतर समस्त क्रियाएँ एक साथ करते सृष्टि स्थिति संवाद तिरोधान और अनुग्रह अनुग्रह का मतलब होता है जैसे जिसको वो बोध पैदा कर दे जिसके हृदय के अंदर ये बात उतर जाए क्योंकि सामान्य बुद्धि से ये बात कभी समझ में नहीं आएगी सामान्य बुद्धि से आप कितनी भी माथा पच्ची करोगे आपको अद्वैत खाली बुद्धि गम में नहीं है ये बुद्धि से परे की चीज़ है एक साधु थे निश्चित दास जी वो एक राज्य आश्रय में एक कुटिया बना रहते थे तो उनके राजा ने एक दिन आके बोला कि बाबा मुझे आप ज्ञान दीजिए अब साधु निश्चल दास जी ने बोला आप कुछ समय बाद आइए क्योंकि ज्ञान देना सुपात्र को तो आसान है लेकिन जो औसत दर्जे का पात्र है उसके लिए और कठिन क्योंकि तुमको ज्ञान कैसे दें तो उन्होंने साधु निश्चल दास जी ने उस राजा के लिए कुछ छंद लिखे वो हमारे आश्रम में भी उपलब्ध है तो वो छंद का एक नमूना अपन यहां कई बार उसकी बात कर भी चुके हमारे गुरुदेव को बड़ा प्रिय थी वो बात कहते थे मति न लखे जिही मत लखे सोमय शुद्ध अपार वो राजा को बोध करवाने के लिए उन्होंने जो छंद लिखे थे उसमें एक है मति न लखे जिही मती लखे सोमय शुद्ध अपार बुद्धि के द्वारा मति मतलब बुद्धि लखना है ना देखना तो मति ना लखे बुद्धि उसको नहीं देख सकती क्यों नहीं देख सकती कि जिही मती लखे जिसके द्वारा बुद्धि देखती है उसको बुद्धि कैसे देख सकती ये बुद्धि है वो पीछे से उसको बुद्धि को ऊर्जा मिलती है जिसके द्वारा वो देखने का परस्यू करने का संसार अनुभव करने का और उसका विश्लेषण करने का पावर यानी उसकी विश्लेषण करने की शक्ति जिससे मिलती है उसी का विश्लेषण वो कैसे कर सकती उसको कैसे देख सकते मेरे पीछे खड़ा जो मुझको शक्ति दे रहा है बोलने की मैं पलट के उसको कैसे देख सकती एक सिंपल से अंग्रेजी में भी कहावत है कि यू कैन नॉट सी द पिक्चर इफ यू आर इन द फ्रेम आप खुद ही फ्रेम में हो तो पिक्चर को कैसे देखोगे तो उस बात को लेकर कि हम बुद्धि गम में बातें नहीं हैं ये बुद्धि के से परे की बातें हैं और इसके लिए एहसास का बहुत महत्व है एक समर्पण का महत्व है और संसारिक विचारों से जिस हद तक हमको मुक्ति मिल सके उसका महत्व है अगर हम संसारिक विचारों से कुछ मुक्त रहें लगातार उसके उस व्यस्तता से कुछ मुक्त हो अपने स्वयं के लिए समय निकालें हम स्वयं के साथ हों कुछ समय ऐसा बिताएं जब हम खुद के साथ हों हम सबके साथ होते परिवार के साथ हो जाते हैं मित्रों के साथ हो जाते हैं टेलीविजन के साथ हो जाते हैं किताबों के साथ हो जाते हैं बहुत से, है। से लोग इनके साथ हो जाते हैं लेकिन हम अपने खुद के साथ नहीं हो पाते हम जब खुद के साथ का मतलब होता है एकांत एकांत और अकेलेपन में फर्क है अकेलेपन में हम दुकेले होने की इच्छा करते अरे यार कोई नहीं आया आज बोर हो गए आज घर में कोई नहीं है है ना तो अकेलापन उदासी पैदा करता है और एकांत ज्ञान पैदा करता है दोनों में बहुत फर्क है एकांत आपकी चॉइस है आपका सौभाग्य है अकेलापन आपका दुर्भाग्य है आप चाहते हो कि मेरे साथ कोई हो कोई मेरे से बातें करे। कई लोग ऐसे हैं जो अकेला रह ही नहीं सकते जैसे अगर उनको कहीं सत्यनारायण की कथा में भी जाना हो तो एक दोस्त चाहिए कि साथ होना नहीं तो मैं तो जा ही नहीं सकता क्योंकि उसको अकेलापन सताता है कहीं यात्रा में भी जाना बोले यार अपन दो जने होंगे तो चल चलेंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि उसको अकेलापन सताता है और यह इससे विरुद्ध है एकांत जबकि वो सोचता है जो है सब बहुत अच्छा है और न हो तो भी बहुत अच्छा है और मैं अंदर से अकेला हूं वो भीड़ में भी अकेला है उसकी भीड़ भी हो जाएगी तैयार हो वो भी वह अपने अंतर्मुखी बना रहता है अंदर की तरफ उसको ज़्यादा सोचता है बजाय बाहरी दर्शन के सांसारिक बातों के तो ये चीज़ जब हमारे व्यवहार में आने लगती है तो बोध की संभावनाएँ बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि तब हमारा इंटीट्यू नॉलेज जिसको बोलते हैं अंतर ज्ञान वो जागृत होने लगता है हम जितने अंतर्मुखी होंगे वो अंतर्ज्ञान उतना प्रबलता से जागृत होता अंतर्ज्ञान हम सबको होता है एक इंट्यूशन हमको सबको होता है छोटा मोटा तो हमेशा ही होता है कभी कभी हम सोचते हैं कैसा होना चाहिए और वो हो जाता है लगता है यार मेरे को लगी रहा था कैसा होगा ये लगना कोई तार्क तर्क ही नहीं इसके पीछे आप इसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं बता सकते क्या हा, हां हां ऐसा था इसलिए ऐसा था ऐसा नहीं कभी कभी हम ऐसी बातों के बारे में पूर्वानुमान कर लेते जिनका कोई तार्किक कारण नहीं होता यह भी इंट्यूजन है अंतर्ज्ञान है लेकिन शुद्ध अंतर ज्ञान वो है जब हमको इस ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ जाए तो आज के जो हम बातें करने जा रहे हैं इसके अंदर क्या है आज समय की बात इसमें दो ये तीन श्लोक लिखे तीनों श्लोकों के में क्या रखा है समय कि समय क्या है और समय की अवधारणा कैसी है क्या ये बुद्धिगम्य है क्या समय सबके लिए एक जैसा बेहता है क्या समय की कोई निरपेक्ष सत्ता है इन्हीं प्रश्नों के लिए आज के ये श्लोक लिखे कि अगर यह बात समझ नहीं आती कि समय की लंबाई जैसी कोई चीज नहीं है तो यह बुद्धि भ्रम शिव का स्वातंत्र है इस भ्रम से ही संसार टिका है संसार से भय अज्ञान के कारण होता है समय एक सापेक्षिक अवधारणा है और समय का एहसास हम सबको भिन्न भिन्न होता है किसी को समय तेजी से बीतता हुआ मालूम पड़ता है किसी को धीमे धीमे यार किसी के लिए थम जाता है ऐसा लगता है कि समय बीती ना रहा लेकिन यह एहसास ये भिन्नता एक ही जीवन में एक ही व्यक्ति को भिन्न भिन्न समयों पर अलग अलग जीवन काल में अलग अलग महसूस हो सकती और अलग अलग जीवों को पूरी तरह अलग अलग होती जैसे आप अब यहाँ बैठे सोच रहे हो चलो बचपन बीत गया जवानी बीत गई आज हम इस उम्र में, में आके खड़े हैं जाए हैं अभी आपको कहें कि ऐसा काम है तो बोले अब जरा चार दिन व्यस्त है फिर हम बात कर लेंगे चार दिन बाद मिलते हैं अपन फिर बात करते हैं लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि चार दिन में तो भगवान जाने मच्छर के कितने पुनर्जन्म हो जाएंगे उसका तो पूरे जिंदगी खत्म हो जाएगी वो सुबह उसकी जवानी होती दोपहर को बुढ़ापा आ जाता है उसका शाम को हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, एक ही दिन में वो सब कुछ देख लेता है तो हमारा एक दिन और मच्छर का एक जीवन या ऐसे ही कई उदाहरण हैं आज कुत्ते को ले लो पाँच सात साल की ज़िंदगी में वो सब कुछ कर लेता है गाय बैल दस बारह साल की ज़िंदगी में सब कर लेते हैं लेकिन हमारे जीवन के अंदर हमको वही सत्तर अस्सी साल उसी काम को करने में लगते हैं हाथी को 1000 सौ सालों पेड़ पौधों को हजार हजार साल तक बड़े बड़े वृक्षों को जीवन मिलता है तो फिर समय की अनुभूति जीवन से अगर जुड़ी है तो हमारे जीवन की लंबाई और समय की लंबाई को अगर हम एक पैमाने से नापें तो उसके लिए तो मच्छर के लिए तो दो या तीन दिन का जो जीवन दिया है उसको उसमें उसकी पूरी जीवन की लंबाई नप जाती और हमारी एक औसत जिंदगी जो सत्तर पचहत्तर साल की है उसके अंदर भी मान लो जीवन की लंबाई नपती तो क्या जीवन का एहसास समय का एहसास क्या सबके लिए एक जैसा है? अगर सबके लिए एक जैसा होता तो सबको ऐसे ही लगता है एक दिन एक दिन के बराबर लगता है और हर दिन सुख का हो चाहे दुख का हो एक जैसा लगता है लेकिन समय की कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है अब यह बात तो हमारे दृष्टि कह गए समय के बारे में लेकिन समय के बारे में शुद्ध अन्वेंशन अगर शुरू हुआ है तो वो शुरू हुआ है उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में तो वास्तव में समय क्या है उसको जब अनुसंधान करते चले गए तो उन्नीसवीं शताब्दी के अंत से लेकर बीसवीं शताब्दी के, के शुरू में या न करीब 1914-15 के आसपास प्रयोगात्मक परिणाम आने लगे थ्योरीज आने लगी आइंस्टीन ने समय के बारे में जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया वो समय में बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगा कि घड़ियाँ भी भिन्न भिन्न समय को फॉलो कर सकती लेकिन चूंकि हम संसार के अंदर एक साथ रहते हैं एक साथ हमारी संसार की गति है पृथ्वी की गति एक साथ चलती है पृथ्वी के सापेक्ष जो घड़ियाँ हैं वो कमोवेश हमको एक साथ चलती हुई प्रतीत हो सकती है लेकिन हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो सारे ब्रह्मांड की घड़ियाँ एक जैसे नहीं चलेगी एक घड़ी को आप अंतरिक्ष में रखे एक यहाँ रखो और अलग तो गड़ियों गड़ियों अलग जगह रखो तो घड़ियों का घड़ियों की चाल अलग अलग होगी एक व्यक्ति अगर प्रकाश की गति के करीब करीब घूम फिर के आ जाए पाँच बरस बाद पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि पाँच बरस उसने बिल्कुल घड़ी लगा के रखी थी एटामिक वॉच की बिल्कुल भी एक सेकंड कम ज़्यादा नहीं होना तो उसको तो बराबर मालूम है कहा आज एक दिन हुआ आज दो दिन हुआ तीन सौ दिन हुए कैलेंडर भी पूरे इकट्ठे दस साल के ले गया था वो तो उसको मालूम था कि आज तो आज ग्यारह से आज चतुर्दशी या अमावस्या है उसने सब मालूम था उसको और उसने जब पाँच साल का कैलेंडर के बाद में वो गया 2025 में और आया 2030 में तो यहाँ पे आया जब यहाँ का कैलेंडर देखा तो बोली ये क्या बात है भाई यहाँ तो करीब एक हज़ार साल बीत गए धरती पर एक साल बीत गए और यहाँ पर जो कुछ है वो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि छः साल में कितना बदला आएगा छः साल में दुनिया इतनी तो नहीं बदलना चाहिए जितनी वो देख रहा है बदलता है तो सचमुच में उसकी उम्र भी छः साल बढ़ेगी उसका कैलेंडर भी छः साल आगे बढ़ेगा लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता फिर से धरती पर आ गया तो मालूम पड़ेगा हज़ार बरस बीत गए यहाँ तो यहाँ तो बहुत कुछ बदल गया तुम जिन लोगों की बात करते हो कि भैया वो कहाँ हैं तो बोलते कि वो तो हमने नाम भी नहीं सुने उनके तो तुम बोले कि यहाँ पर वो टाटा थे वो बिरला थे वो रिलायंस इंडस्ट्री वाले अंबानी जी थे तो बोले वो ऐसा कोई नाम हमने नहीं सुना पिछले सौ दो साल में ऐसा कोई नहीं था हो रहा होगा कोई भी हमको तो नहीं मालूम क्योंकि समय की अवधारणा हमारे मस्तिष्क में इसलिए कमजोर पड़ती है कि हम उस समय को मात्र समय के अधीन बुद्धि से देखते जिस बुद्धि से हम समय का आकलन करते हैं वो बुद्धि स्वयं समय के अधीन है इसलिए वो समय के बहाव के बाहर जाने कोई मंजूर नहीं करती अगर एक नाव चल रही है उसी नाव में बैठे हैं और वही नाव बहती चली जा रही है और हम खाली पानी पर नजर गड़ा के देखें तो हम कुछ भी अंदाज लगा सकते हैं कि हम किस गति से जा रहे हैं एक नाव हमसे और तेजी से आगे निकल गई साइड से तो हमको क्या लगा अरे हम तो उल्टे पीछे जा रहे हैं पानी शायद उधर जा रहा था हम तो शायद पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमारे साइड से कोई आगे निकल गए तो हमको लगे हम तो पीछे जा रहे हैं क्योंकि यही एक सामान्य सापेक्षिकता है लेकिन इस सामान्य सापेक्षिकता में कितने रहस्य छिपे हुए हैं ये हमको क्योंकि जब तक हमको एक रेफरेंस बॉडी नहीं हो जब तक हम दूरी का अंदाज ही नहीं लग रहा अंतरिक्ष के अंदर एक यान जा रहा है और उसके साइड से एक अन निकल गया तो हमको ऐसा लगेगा पता नहीं हम इससे धीरे चल रहे हैं या ये हमसे तेज़ चल रहा है या हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहा है हम दोनों आपस में एक दूसरे तरह के सापेक्ष तो गति समझ में आती है लेकिन वास्तव में हम किधर जाए ये प्रश्न ही वास्तव में मीनिंगस है जब तक कि हम आगे पीछे की बात ही नहीं है जब तक कि हम रेफरेंस पृथ्वी की तुलना में हम किधर जा रहे हैं बोल सकते हैं या चंद्रमा की तुलना में हम किधर जा रहे हैं जब तक किसी चीज का रेफरेंस नहीं हो जब तक हम अपनी गति के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते ऐसे ही समय है जिसकी गति निरपेक्ष नहीं समय की गति सापेक्ष है और यही बात ऋषियों ने कितनी पुरानी कह रखी एक साल पहले तो अभिनव गुप्त जी ने कही उन्होंने दसवीं सदी के अंत में और ग्यारहवीं सदी के आरंभ में अपनी रचनाएं लिखी थी आज 21वीं सदी का आरंभ है एक हजार साल पहले की बात है अभी लक्ष्मण अभी अभिनव गुप्त पदाचाचार्य जी के जन्म सहस्त्राब्दी मनाई गई थी दिसंबर 15 में जो अपने आश्रम को भी इन्विटेशन मिला था जब वहाँ पर दिल्ली में वो एक साल पहली लिखी हुई बातें क्या हमको 1000 साल पहले की लिखी लग रही है क्योंकि आज अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे लिए आश्चर्यजनक बातें हैं कि ये बातें जो कही गई है समय की लंबाई की सापेक्षिकता की बात वो आज के विज्ञान में पिछले सौ वर्ष के अंदर पैदा हुई बात है पिछले सौ वर्ष में वैज्ञानिक मैथमेटिकली सिद्ध कर पाए हैं गणित विधि सिद्ध कर पाए हैं कि समय की कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है समय सबके लिए एक जैसा नहीं बहता उसकी कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं समय की एक सापेक्षिक सत्ता है समय ठहर भी सकता है और तेजी से चल भी सकता है लेकिन समय सबके लिए बहने की गति उसकी अलग अलग है ये बात हमारे ऋषियों ने अंतर्ज्ञान से कही थी अंतर्ज्ञान समस्त ज्ञानों का स्रोत है संसार में जितने ज्ञान है जैसे वेदांत उसका दूसरा नाम है श्रुति क्योंकि वो कहते हैं कि हमने नहीं लिखा ये हमारे भीतर से जो आवाज़ आई वो हमने सुनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी वो हमने लिख दिया उसी का नाम रखा श्रुति श्रुति इसलिए कहा कि हमने जो सुना लिखा इसमें हम कुछ नहीं हमारी कोई अहमियत नहीं हमने कोई अपना योगदान नहीं करा ना उसमें कुछ घटाया ना कोई जोड़ा जो हमने सुना वो उसमें लिख दिया इसलिए उसका साहित्य का नाम वेदांत का एक है श्रुति उसको वेदांत भी बोलते हैं उपनिषद भी बोलते हैं और उसके उसकी को श्रुति भी बोलते हैं कि जो हमने सुना वो लिखा क्योंकि जो अंतरात्मा की बात है वो शुद्ध ज्ञान है जो बाहर से आता है सांसारिक ज्ञान वो क्रमबद्ध ज्ञान है वो समय के अधीन ज्ञान है जो अंदर से आता है वो समय से मुक्त ज्ञान है अंदर से जो आता है क्योंकि शिव से आता है सीधे सीधे और शिव समय से मुक्त है उनको कोई समय का बंधन नहीं है तो यह चीज अगर समझ में नहीं आती तो यह बुद्धिभ्रम भी शिव का स्वातंत्र है वो शिव नहीं चाहता कि अभी आपको समझ में आए क्योंकि उसको संसार चलाना है इसलिए उसने माया जन रखी। और माया के पर्दे अगर आप पर अभी अनुग्रह नहीं है तो आपको यही बात समझ में नहीं आएगी लेकिन अगर शिवानुग्रह से शिव के अनुग्रह से गुरु की शिक्षा या शक्तिपात से अथवा शास्त्रों के मनन से जब तुम्हें सत्य ज्ञान हो जाता है ये सत्य ज्ञान थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं कि माथे में घुस जाए मैथमेटिकल नॉलेज भी नहीं कि बस समझ में आ जाए लेकिन इसका जब बोध हो जाता है तो यही मुक्ति ये ज्ञान ही मुक्ति है अगर हमको समय समझ में आ जाए तो मुक्ति है क्योंकि समय समझते ही शिव समझ में आ जाता है क्योंकि समय शिव से अभिन्न है वो शिव की कला है शिव का आर्ट है उसने शिव ने बना रखा और जब हमको समय समझ में आता है तो हमको शिव समझ में आ जाता है और जब शिव समझ में आ जाता है तो हम शिवत्वता को प्राप्त कर लेते हैं फिर वही बात हमारी कि जानत तुम्ही तुम्हें हो ही जाएगी सो ही जानत जय हो दे जनाई जिसको वो बताना चाहता है जिस पर वो अनुग्रह करना चाहता है उसी पर वो अनुग्रह करता है तो उसके मनन जब तुम्हें सत्य ज्ञान हो जाता है तो यही मुक्ति है और प्रबुद्ध जनों को यह पूर्णता प्राप्त होती है जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं प्रबुद्ध जन मतलब जिनकी ग्रंथियां खुल चुकी एक आबुद्ध और बुद्ध और एक प्रबुद्ध अब प्रबुद्ध के बाद एक होता है सुप्रबुद्ध जिसकी हम बात ही नहीं करते सुप्रबुद्ध तो मात्र शिव है या शिव स्वरूप जो हो चुका है उसकी बात करते हैं क्योंकि शिव स्वरूप तो जिसको मिल गई जैसे डिग्री मिल गई तो कॉलेज के बाहर जाओ आप क्या करोगे अंदर तो आध्यात्मिक क्षेत्र में न उसको सत्संग में जाना है आप न कहीं मंदिर में जाना है ना किसी संत के पास जाना है वो तो वापस संसार में जाएगा तो भी शिव है वो बंधन मुक्त हो गया जहाँ जाए वहाँ जाए तो वो सुप्रबुद्ध है तो सुप्रबुद्ध की तो हम बात ही नहीं अभी कर रहे हैं क्योंकि तो उसके लिए तो हम उसको तो बौद्ध की बात ही नहीं कर सकते, उसको बोध तो है है वो तो उसी तक जाना है हमको तो प्रबुद्ध व्यक्ति को ये बात समझ में आती है इस प्रबुद्ध प्रबुद्धता कहाँ से मिलती या तो वो शिव के अनुग्रह से मिलती है या गुरु के अनुग्रह से मिलती है या शास्त्रों के चिंतन मनन से मिलती है उनके कॉन्टेम्प्रेशन से मिलते के तो जब हम ये अपनी इच्छा से स्वाध्याय करते हैं चिंतन करते हैं उस पर हमारे साथ सिर्फ खसलत क्या होती है कि हम जब संसार में जाते हैं तो साथ में आध्यात्म नहीं ले जाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जब हम संसार में जाते हैं जैसे अगर आपको कॉलेज जाना है तो याद रख के कॉपी पेंसिल या जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट ले जाना याद रख के ले जाते परीक्षा देने जाते तो पेन पेट्री स्केल वगैरह लेके जाते हो भाई अपने को चाहिएगा वहाँ पे खेती में जाते हो तो याद रखते तो बीज ले जाना है अपने को ये ले जाना बोने का सामान ले जाना है या हर जगह जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ साथ लेके कर चलते संसार में हम अध्यात्म को साथ ले नहीं चलते हम क्या सोचते हैं कि अध्यात्म पाटले पर बैठ कर करने का काम है वो सबसे बड़ी हमारी गलती है बहुत बड़ी भूल है वो क्योंकि संसार में अध्यात्म पाट पर रखने की चीज़ नहीं है न वो मंदिर में मंदिर में वापरने की चीज़ है न वो किसी तीरथ में जाने की चीज़ है न वो अध्यात्म ऐसी है कि बुढ़ापे में करने का काम है हमारी ये सब भ्रांत धारणा है कि बुढ़ापे बुढ़ापे में करने का काम है ये सब चीज़ से निवृत्त हो जाए तो करें या फिर वो बस वो तो एक हमारा कमरा है जिसमें हम आध्यात्म का चिंतन करते हैं बाकी दूर हमको फिर संसार में कुछ लेने देना नहीं सचमुच में कई बार मैंने भी गुरुदेव को पूछा कि आप मेरे को कोई ध्यान की विधि सुझी सिखाओ तो थोड़ी देर बैठ के ध्यान करा रहा तो पहले तो प्रश्न टाल देते थे ये कहीं नहीं करना आप लोगों को ध्यान में फिर जब उनसे मैंने एक दो बार और आग्रह करा कि लोग कहते हैं कि ऐसे करो ऐसे प्राणायाम करो ऐसे भ्रकुटी पर ध्यान करो करो तो बोलते नहीं करना तो फिर मैंने एक दिन जानना चाहा कि मेरे को आप हमेशा मना क्यों कर रहे तो ध्यान नहीं करना नहीं करना तो बोले जाती आँखों से ध्यान करो तुम मरीजों को देखते हुए ध्यान करो नहाते धोते ध्यान करो लोगों से बातें चीतें करते ध्यान करो नृत्य कर्म तो नित्य कर्म जो कर रहे हो आप उसमें ध्यान करना तुमको जरूरी है ना कि तुमको ऐसे पाटले पे बैठ के नहीं तो फिर क्या होगा बोले वो ध्यान वहीं सीमित हो जाएगा तुम्हारा लेकिन ये बात हम सबको नहीं कह सकते क्योंकि सबकी अलग अलग योग्यताएँ है होती हैं और ये तो परमेश्वर की इच्छा या गुरुदेव की कृपा जो मेरे को उन्होंने इतनी बड़ी बात कही लेकिन आरंभिक रूप से अगर हमारा मन बहुत चंचल है तो उस चंचलता को कम करने के लिए पाठ पर बैठ के भी ध्यान किया जा सकता है आसन पर बैठ कर ध्यान किया जा सकता है थोड़ी देर मन को शांत चित्त रखने का और मन को स्थिर करने की प्रयास किया जा सकता है लेकिन अंतिम रूप से ध्यान की परिभाषा ये है कि जब हम जाग रहे हों तो अध्यात्म हमारे साथ जब हम खेल रहे हों तो अध्यात्म हमारे साथ हो जब हम दुकान चला रहे हों खेती चला रहे हों व्यवसाय कर रहे हों नौकरी कर रहे हों तब भी वो अध्यात्म हमारे साथ है न वो क्षणभर हमारे साथ नहीं छूटे जैसे कि हम चश्मा कभी नहीं छोड़ते कि इसको छोड़ देंगे तो शायद हमारा काम नहीं बनेगा आजकल मोबाइल को भी नहीं छोड़ते कि शायद इसके बगैर काम नहीं बनेगा ऐसे ही हम अध्यात्म को भी साथ में लेकर चले क्योंकि हमारे बोल चाल से व्यवहार तक के अंदर वो बात शामिल रहे कि हम किसी के साथ बोल रहे हैं तो अगर आप कोई प्रतिस्पर्धी है या कोई विरोधी है हम उसे चिड़के बोल रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं तो ये जागरूकता बनी रहे उस समय भी हमारे हृदय में ये है तो शिव और मेरे कर्म ही इसको मेरे विरुद्ध खड़े करके रखे हैं मेरे कर्मों ने ही इसका निर्माण किया है मेरे विरोधी का मेरे प्रतिस्पर्धी का निर्माण मेरे कर्मों ने किया है अब मेरे को ऊपर से लड़ाई करनी है वो करूँगा मैं लेकिन जागरूकता अंदर से, से बनी रहे अंदर हमारे अंदर से ये बात हमेशा बनी रहे जागरण में कि ये है तो शिव लड़ाई करने आ गया मेरे से मेरे से हिसाब मांगने आ गया झगड़ा करने आ गया लेकिन हे तो शिव अब ये बात अलग है कि मेरे कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से इसने इसके कर्म नहीं हम क्या है संसारिक दृष्टि क्या है साला बहुत ख़राब काम कर रहा है मेरे को काम करने से रोक रहा है ये भुगतेगा ये हमारी सामान्य सोच होती है और आध्यात्मिक सोच क्या होती है मैं भुगत रहा हूँ मेरे कर्मों को और ये तो शिव है मेरे को सजा देने के लिए आया है तो ये हमारे सोच का फर्क है अब उसके बाद व्यवहार तो हमको वही करना है जो करना है अगर हमको प्रतिस्पर्धी है तो उससे प्रतिस्पर्धा करना है विरोधी है तो उसका विरोध करना है अगर कोई चोरी करने आया है तो उसका हाथ पकड़ना है उसको थाने ले जाना है उस जो भी हमारे सांसारिक कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों में हमको कोई चुप करने का अध्यात्म नहीं कहता आध्यात्म कहता है उस समय अध्यात्म अगर आपके साथ में उसको घर नहीं छोड़ा है पाटले पर अपन अगर वो हमारे साथ हैं तो फिर उस समय भी अंदर से आवाज़ आएगी है तो ये विषय ये बात अलग है कि ये आज मेरा विरोधी है विरोधी का रूप धर के आया है लेकिन है तो शिव तो अंदर से आपको जो स्थिरता है आपकी वो कभी कम नहीं होगी अन्यथा क्या होगा अंदर से हमारी स्थिरता अंदर से हिल जाती है क्रोध से आग बब्बुल हो जाते हैं अंदर धड़कम तेज हो जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है घबराहट होने लगती है बेचैन हो जाता आदमी कि मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया इसने ऐसे मेरे को कैसे कह दिया लेकिन अगर हमारा अध्यात्म साथ है तो हमारा अंदर फ्रिज की तरह ठंडा रहता है जीवान भली फिर आग उगले लेकिन हमारा अंदर फिर भी ठंडा रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि है तो वो शुरू ही, कर्म तो मेरे ही थे जो खराब जिसकी वजह से इसने ऐसा रूप धरा ऐसी बातें सुनना पड़ी मेरे को लेकिन ये जागरूकता आपकी न केवल आध्यात्मिक प्रकृति को तेज कर देगी वरन ये भी सत्य है कि ये जागरूकता आपके सांसारिक जीवन को भी स्वस्थ कर देगी आपके जीवन में जितनी कठिनाई आती हैं बीमारियाँ आती हैं वो हमारी विचारों के परिणाम हैं अधिकतर मामलों में क्योंकि हम जितनी बीमारियाँ भुगतते हैं उनमें से कई बीमारियाँ हमारे अंतस से संबंध रखती हमारा अंतस अगर मंदिर की तरह पवित्र है शांत है सुगंधित है तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सार्थक हो जाता है स्वास्थ्य भी ठीक होने लगता है मन प्रसन्न रहता नींद ठीक आने लगती और हमारा व्यवहार अच्छा हमारे परफॉर्मेंस अच्छा होने लगता है जैसे हम मान लो दुकान चलाए तो हमारी दुकान अच्छी चलने लगती है अगर हम कोई काम करते हैं तो काम दक्षता से होने लगता है ये सब चीज़ें उसके साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि जो हम मूल हमारा उद्देश्य तो परमेश्वर को प्राप्त करना है लेकिन फिर भी संसार भी अपने आप सुधरता चला जाता है क्योंकि हमारे अंदर की स्थिरता जब बनी रहती तो हमको अच्छा निर्णय लेने की क्षमता हमारी खोती नहीं क्योंकि क्रोध में मोह में ईर्षा में हमारा स्वस्थ निर्णय नहीं ने ले पाते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय बायस्ड होता है झुका झुका हुआ होता है वो हमारा सीधा सीधा निर्णय नहीं होता वो निर्णय हमारा प्रिजुडाइज्ड होता है ऐसे निर्णय हमको और संसार के गड्ढे में धकेल देते हैं इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के प्राप्ति के लिए स्वाध्याय सत्संग आपस में जब हम जो व्यवहार करें उस वक्त तो हमारे साथ में आध्यात्म चलता रहे है। ऐसा ना हो कि हम उसको पाठ पे छोड़ें हमारे गुरुदेव कहते हैं पाठ पर मत छोड़ें ना उसको पाठ पे छोड़े आए फिर जगह कल फिर पकड़ लेंगे आधे घंटे बैठेंगे वो आधे घंटे और फिर साढ़े तेवीस घंटे फिर क्या रहोगे तुम उनका कहना पड़ता आधे घंटे का अध्यात्म काम का नहीं है वो तो धीरे धीरे बढ़ने दो लेकिन अध्यात्म तो तुम्हारे जीवन में उतरना चाहिए तुम सोचो कि पूरा इतना बड़ा खेत है ना एक पेड़ पर को खूब अच्छा बढ़िया हरा भरा कर दूँ तो उससे क्या होगा पूरे खेत को ही आपको भले थोड़ा थोड़ा तो थो, लेकिन पूरे खेत को ही आपको सींचना है किसी एक पेड़ को नहीं सींचना है किसी एक पौधे को नहीं सींचना है वरुन पूरे पेड़ को तो ऐसे पूरे जीवन को अगर सींचना है तो हमारा पूरे शरीर में पूरे मन में बुद्धि में अहंकार में हर जगह वो आध्यात्म का छिड़काव होना चाहिए तब हमारा अपना जो व्यवहार है उसके हिसाब से बदलता चलाएगा तो उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुकूल होता चला जाएगा जब हम बोलेंगे सोएंगे खाएँगे व्यवहार करेंगे यहाँ तक कि हम लड़ाई झगड़ा भी करेंगे तो उस अध्यात्म की परिभाषा में करेंगे उस आध्यात्म की सीमा में करेंगे यानी हम उस परमेश्वर शिव की इच्छा से करेंगे तब हम क्या करते हैं कि अपने व्यवहार की डोरी किसके परमेश्वर शिव को दे देते हैं अब हम कैसे नाचेंगे जैसा वो नचाएगा क्योंकि उसकी इच्छा के अनुकूल नाचेंगे आपने कभी एक बहुत पुराना गाना सुना होगा कि बोल रही कट डोरी कौन संग बाधी सच बतला तो नाचे किसके लिए कि मैंने हाँ कि तुमने तुमने किस कठपुतली को पूछती है वो कि तूने डोरी किससे बांधी है तू तो किसके लिए नाचती है सच बतला तो, तो कहते कि <laughs> कि डोरी पिया संग बांधी नाचू मैं अपने पिया के लिए तो वो गाना फिल्मी गाना है कठपुतली पिक्चर का लेकिन उस गाने में पूरा अध्यात्म है कि हम परमेश्वर के हाथ में अपनी डोरी दे, दे देते हैं कब जब हम उस अध्यात्म को अपने साथ ले चलते हैं तब तो हम दे देते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो बुरे घटे बुरा घटे जो भी घटे मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि तू जधर चाहेगा उधर नाचूँगा लेकिन ये सरेंडरेंस या पूर्ण समर्पण तभी आता है जब हृदय में ज्ञान की तीव्र पिपासा हो तीव्र इच्छा हो ज्ञान की इस तरह इस दृष्टिकोण से देखें फिर हम यही होगी खड़े हो जाते हैं जाके कि हमें भक्ति और ज्ञान के जो भिन्नताएँ है समझते हैं ऐसी कोई भिन्नता नहीं है ज्ञान ले जाके भक्ति के चरम पे खड़ा कर देती और भक्ति ज्ञान के चरम पे लाके खड़ा कर देती दोनों तरह से हम उसी शिखर पे पहुँचते हैं एक उत्तर से ले जाएगा एक दक्षिण से इससे क्या फर्क पड़ेगा हमको उत्तर दक्षिण से थोड़ी ना मतलब मतलब तो शिखर से जहाँ अंतिम रूप तो से हमको जाना है तो इस तरह से हमारा जो बौद्ध का, का अध्ययन जिस तरह से चल रहा है इसमें हम करीब सूत्र पढ़ चुके हैं दो सूत्र और 100 उपसंहार अगले एक या दो हफ्ते में फिर पढ़ते हैं उसके बाद में हमारे ईश्वर प्रतिम्ज्ञा की तो शुरू कर लेंगे